संवेद्नाओं संवेद्नाओं के पंख की एक, एक और, और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है दुष्यंत पुत्र भरत की ऐतिहासिक कहानी हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। इन महापुरुषों ने अपने बचपन से ही ऐसे कार्य किए जिन्हें देखकर उनके महान होने का आभास होने लगता है ऐसे ही एक वीर प्रतापी और साहसी बालक भरत थे भरत हसीनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँचे वहाँ शकुंतला को देखकर वह उस पर मोहित हो गए और शकुंतला से आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया आश्रम में ऋषि कण्व के न होने के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी जो उनके विवाह की निशानी थी एक दिन शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला राजा दुष्यंत की याद में इतना अधिक खोई हुई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि के, के आने, का आने का पता ही नहीं चला शकुंतला ने उनका आदर सत्कार नहीं किया जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया कि जिसकी याद में खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया वह तुझको भूल जाएगा दुर्वासा ऋषि शंकर के अंश से उत्पन्न अंशुया और अत्रि के पुत्र थे जो अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के थे शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में उससे हुए अपराध को क्षमा करने के लिए निवेदन किया ऋषि ने कहा मेरे शराब का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो सकता किंतु दुष्यंत द्वारा पहनाई गई अंगूठी को दिखाने से उन्हें विवाह का स्मरण हो आएगा कर्ण ऋषि जब आश्रम वापस आए तो उन्हें शकुंतला के गंधर्व विवाह का समाचार मिला उन्होंने एक गृहस्थ की भांति अपनी पुत्री को पति के पास जाने के लिए विदा किया शकुंतला के पास राजा द्वारा दी गई अंगूठी नहीं थी श्राप के प्रभाव से दुष्यंत अपने विवाह की घटना भूल चुके थे वे शकुंतला को पहचान नहीं सके निराश शकुंतला अपनी माँ मेनका के पास चली गई। वहाँ मेनका अपसरा ने कश्यप ऋषि के आश्रम में अपनी पुत्री शकुंतला को रखा उस समय शकुंतला गर्भवती थी इसी आश्रम में दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ भरत बचपन से ही वीर और साहसी था वहा वन के भिंसक पशुओं के साथ खेलता और सिंह के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनता था उसके इन निर्भी कार्यों से आश्रमवासी उसे सर्वदमन कहकर पुकारते थे समय का चक्र ऐसा चला कि राजा को वह अंगूठी मिल गई, जो उन्होंने शकुंतला को विवाह के प्रतीक के रूप में दी थी अंगूठी देखते ही उनको विवाह की सारी बातें स्मरण हो शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन वह कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंच गए जहां शकुंतला रहती थी उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते हुए देखा राजा दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को पहले कभी नहीं देखा था बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था दुष्यंत ने बालक भरत से उसका परिचय पूछा भरत ने अपना और अपनी माता का नाम बताया दुष्यंत और भरत की बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय आकाशवाणी हुई दुष्यंत यह तुम्हारा ही पुत्र है इसका भरण पोषण करो क्योंकि आकाशवाणी में भरण की बात कही गई थी इसलिए दुष्यंत ने अपने पुत्र का नाम भरत रखा दुष्यंत ने भरत का परिचय जानकर उसे गले से लगा लिया और शकुंतला के पास गए अपने पुत्र और पत्नी को लेकर हस्तिनापुर वापस लौटे हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई दुष्यंत के बाद भरत राजा बने उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यावर्त यानी कि उत्तरी मध्य भारत में कर लिया अश्वमेघ यज्ञ कर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि भी प्राप्त की चक्रवर्ती सम्राट भरत ने राज्य में सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता स्थापित की उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन को विभिन्न विभागों में बांटकर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया भारत की शासन प्रणाली से उनकी किर्ति सारे संसार में फैल गई। शेरू के साथ खेलने वाले इस भारत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा अभी, अभी आप सुन रहे, रहे थे, थे। दुष्यंत पुत्र भर की ऐतिहासिक कहानी वाचक स्वर भारती परिमल